संवेदना के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश। पेश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है जय कृष्ण राय तुषार की कविता अब की शाखों पर वसंत तुम अब की शाखों पर वसंत तुम फूल नहीं रोटियां खिलाना युगो युगो से प्यासे होठों को अपना मकरंद पिलाना धूसर मिट्टी की महिमा पर कालजयी कविताएं लिखना राजभवन जाने से पहले होरी के आंगन में दिखना सूखी टहनी पीले पत्तों पर मत अपना रौप जमाना अब की शाखों शाखो पर बसंत तुम, तुम फूल नहीं रोटियां, रोटियां खिलाना जंगल खेतों और पठारों को मोहक हरियाली देना बच्चों, बच्चों को अनकही कहानी फूल तितलियों वाली देना चिंगारी लू लपटों वाला, वाला मौसम अपने साथ न लाना अब की शाखों पर बसंत तुम फूल नहीं रोटियां खिलाना सुनो दिहाड़ी मजदूरन को फूलों के गुलदस्ते देना बंद गली फिर राह न रोके खुली सड़क चौरस्ते देना सांझ ढले स्लम की देहरी पर उम्मीदों के दिए जलाना अब की शाखों पर, पर वसंत तुम, तुम फूल नहीं रोटियां खिलाना अब की शाखों पर वसंत तुम फूल नहीं रोटियां खिलाना फूल नहीं रोटियां खिलाना अभी आप सुन रहे थे जय कृष्ण राय तुषार की कविता आपकी शाखों पर वसंत तुम वाचक स्वर भारती परिमल